ईश्वर तत्व जिज्ञासा कहते हैं परमेश्वर की पांच शक्तियां नित्य काम करती हैं और इन सभी में कृपा शक्ति ही अनुसूत है संघार और तिररोधान में कृपा शक्ति कैसे घटेगी समाधान आगम शास्त्र के अनुसार परमेश्वर की पांच शक्तियां नित्य काम करती हैं सृष्टि शक्ति सृष्टि कर रही हैं पालन शक्ति पालन कर रही हैं संहार शक्ति संहार कर रही हैं माया शक्ति तिरोधान कर रही हैं और अनुग्रह शक्ति जीवों पर अनुग्रह करती रहती हैं वस्तुतः ये सभी शक्तियाँ अनुग्रह शक्ति के ही माध्यम से अपने अपने कार्य में रत हैं क्योंकि यदि सृष्टि न हो तो जीव को भोग ही नहीं मिलेगा पर जीव भोग तो चाहता है इसलिए यह भी कृपा शक्ति के अंतर्गत ही है संसार का पालन न हो तो जीवों को भोग संभव नहीं होगा और संहार न हो तो व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी घर में एक वृद्ध को भी संभालना लोगों को कठिन लगता है यदि कोई मरेगा ही नहीं तो वृद्धों की पंक्तियाँ लग जाएंगी और जगत में अव्यवस्था हो जाएगी इसलिए संहार शक्ति भी कृपा शक्ति के अंतर्गत ही है निग्रह शक्ति का ही नाम माया शक्ति है इसी को तिरोधान शक्ति भी कहते हैं यह सच्चाई को सामने प्रकट नहीं होने देती है वस्तुता यह भी परमात्मा की अनुग्रह शक्ति के ही अंतर्गत आती है क्योंकि जीव भोग चाहता है और यदि सच्चाई उसके सामने प्रकट हो जाए तो भोग संभव नहीं होगा अनुग्रह शक्ति तो निरंतर जीव के कल्याण के लिए ही योजना बनाती रहती है कि कैसे यह जीव परमात्मा को प्राप्त करे इसलिए इन सभी शक्तियों के विषय में अलग अलग विचार करें तो यही सिद्ध होता है कि इन सब में कृपा शक्ति ही अनुसूत है जिज्ञासा भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं समाधान भगवान का अवतार उनकी अनुग्रह शक्ति के माध्यम से ही होता है जिसके संकल्प मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार हो सकता है जो रावण जैसे मच्छर को मारने के लिए अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है पर अनुग्रह शक्ति भगवान को इसके लिए बाध्य करती है वेद ने उपदेश दिया मातृदेवो भव पितृदेवोभव आचार्य देवो भव, आचार देव भव. विधि निषेध इत्यादि भी बता दिए पर मनुष्य उन्हें निभाने को तैयार नहीं है तब कृपा शक्ति ने कहा आप अवतार लेकर शास्त्र को अपने जीवन में उतारकर लोगों को दिखाइए और अपनी भगवत्ता को उनके सामने प्रकट कीजिए तब आपको लोग भगवान मानेंगे और आपके पवित्र चरित्रों को सुनकर लोगों का कल्याण होगा इसलिए भगवान अवतार लेते हैं जिज्ञासा परब्रह्म ईश्वर और अवतार में क्या भेद है समाधान केवल शब्दों का भेद है जैसे मिट्टी और घड़े में सोने और आभूषण में कोई अंतर नहीं है ऐसे ही इनमें मात्र शब्द का अंतर समझना चाहिए तत्व में कोई अंतर नहीं है शास्त्रों में परब्रह्म शब्द का प्रयोग निर्गुण निराकार तत्व के विषय में होता है जो सृष्टि का मूल तत्व है श्रुति से तो यह निर्धारित होता है कि सृष्टि के मूल में एक ही अद्वितीय तत्व है पर हमको तो भेद युक्त सृष्टि दिखाई देती है इस विरोधाभास में हेतु तो क्या है इसका विचार करने पर यही बात समझ में आती है कि उस तत्व में एक ऐसी शक्ति है जिससे वह एक रूप में रहते हुए भी अनेक रूप में दिखाई दे सकता है उस शक्ति माया से संयुक्त होने पर उसी परब्रह्म का नाम ईश्वर हो जाता है यह ईश्वर तत्व सगुण निराकार रूप है यह अनाम अनमरूप है परंतु जीव तो बिना नाम रूप के साधना कर ही नहीं पाता है जीवों के कल्याण के लिए वही ईश्वर जब कृपा शक्ति से संयुक्त होकर विशिष्ट विग्रह के रूप में प्रकट होता है तो उसको अवतार कहते हैं